यहासाथमसत् विहारशयासनभोजन ये कोथ व्यच्युत तत्मे तामहय यहासा परहास प्रयोजना असत् आसन आसनभोजन विहरण विहार पादव्यायाम शयनम शय्या आसनम आस्था भोजनम आदनमित विहारशय्यासन भोजनुकक्ष सन्सत् असी परभूता असी अथवा अे अच्युत तत्सम्क्ष तत्द क्रियाणाथ प्रत्यक्ष वकृत असी तत्व अपराधजात क्षाए अहं, अहम अय्रणातीत